तुम इतने अमीर घर की लड़की हो और तुम सिर्फ एक बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना के रखती इस सन्नाटे से भरे पार्क में विक्रांत ने अचानक से उस लड़की से सवाल किया एक बात और अब तुम्हारा फालतू का ड्रामा नहीं चलेगा मैं एक पुलिस वाला हूँ और अगर यहाँ पर कुछ भी इधर उधर होता है तो फिर मुझे तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा तुम्हें पता नहीं और हाँ इस बार ये मत कहना की तुम लोग कोई गेम खेल रहे हो क्योंकि आज मैं तुम सबको केस बना के अंदर डालने वाला हूँ सबको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा विक्रांत अभी उस लड़के के मुंह पर पंच कर रहा था जो कि थोड़ी देर पहले उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था मात्र दो या तीन पंच पड़ने के बाद ही वो लड़का घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा बाकी के तीन लड़के तो पहले से ही जमीन पर घायल पड़े थे उनसे तो हिला ही नहीं जा रहा था सभी के चेहरे अब तक खून से सन चुके थे तुम तुम कौन हो विक्रांत ने सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की की जान बचाने के लिए वो इन लड़कों की पिटाई कर रहा था वो उसे पहचान ही नहीं पाएगी लेकिन वो लड़की अभी भी काफी घबराई हुई नजर आ रही थी उसका शरीर अभी भी डर के मारे कांप रहा था हम्म, अब जाकर विक्रांत ने ध्यान दिया तो उसे एहसास हुआ कि ये लड़की भले ही उस ग्रीन लिपस्टिक वाली लड़की की तरह ही नजर आ रही थी लेकिन ये वो लड़की नहीं है इसका शरीर और चेहरा भले ही बिल्कुल उस लड़की की तरह दिख रहा है लेकिन ये उससे अलग है विक्रांत उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोल पड़ा तुम तुम वो हरे लिपस्टिक तुम वो नहीं हो ओ, वो मेरी बहन है, मैं सलोनी। अचानक से उस लड़की को एहसास हुआ कि उसके बदन पर कपड़े नहीं है और जो है वो भी फटे हुए तो जुड़ुआ बहन है विक्रांत ने अपनी भौएं टेडी करते हुए कहा मैं उससे एक साल बड़ी हूँ सलोनी ने जवाब दिया लेकिन हम दोनों लगभग एक जैसे ही दिखते है अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं ओह ओह विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हे भगवान मैंने पिछले जन्म में ना जाने कौन सी गलती कर दी थी कि मेरा पाला हर बार तुम्हारे घर की लड़कियों से पड़ता है तुम लोग ना जाने क्यों मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो इतना बोलते हुए विक्रांत ने उस लड़की की तरफ ध्यान से देखा उसने नोटिस किया कि ये लड़की तो उस ग्रीन लिपस्टिक वाली लड़की से भी कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रही है विक्रांत अभी उसे देख ही रहा था कि अचानक से उसके पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी साले रुक जा एक मिनट रुक तुझे तेरे औकात दिखाता हूँ वो लड़का जिसे विक्रांत ने पीटकर जमीन पर लेटा दिया था वो दर्द से चीखते तो हुए घबरा उठी उसने खुद को विक्रांत के पीछे छुपा लिया और डर के मारे अपनी आंखे बंद करके खड़ी हो गई उस लड़के को घायल करके जमीन पर सुनाने के बाद विक्रांत अब उन्हें हथकड़ी पहनाना चाहता था लेकिन तभी उसे याद आया की वो अपनी हथकड़ी तो गाड़ी में ही भूल आया विक्रांत ने फिर उस लड़की की तरफ देखकर चिल्लाते हुए पूछा अब भी साफ साफ बता दो तुम लोगों का कोई फालतू मजाक तो नहीं चल रहा है क्योंकि तो अब मैं पुलिस का काम करने जा रहा हूँ अब तुम सबको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा क्या पागल हो क्या मजाक क्यों करूंगी मैं उस लड़की ने खींचते हुए कहा ये लोग पक्का मेरी बहन शगुन से दुश्मनी निकालने के चक्कर में मेरे पीछे पड़ गए वो अक्सर ये सब करती रहती है अच्छा फिर ठीक है चलो ऐसा कहते हुए विक्रांत ने अपना फोन बाहर निकाला और वो तुरंत ही यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन पर फोन करने जा रहा था अभी उसने नंबर डायल किया ही था कि अचानक से उसके कानों में गाड़ियों की तेज आवाज गूंज उठी उसने पीछे मुड़कर देखा तो तकरीबन पांच छे लोग बाइक लेकर खड़े नजर आये उन सभी ने बाइक का एक्सीटर तेज करके यहाँ कान फाड़ने वाला शोर मचा रखा था उन लोगों को देखते ही विक्रांत एक पल में समझ गया की ये लोग भी उसी लड़की के गैंग के है जिसे अभी उसने पीट घायल किया है अब क्या होगा क्या करोगे अब ये ये तो इतने सारे लोग हैं सलोनी ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा उसका शरीर अब डर के मारे थर थर रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था घों घों घों इन दोनों को देखकर उन बाइकर्स ने गाड़ी के एक्सीटर को और ज्यादा तेज कर दिया जिससे पूरा इलाका इसके शोर से गूंज उठा कुछ ही सेकेंड में कान फाड़ने वाला शोर मचाते हुए तकरीबन सात बाइक आकर विक्रांत के ठीक बगल में खड़ी होगी लेकिन विक्रांत का एक्सप्रेशन देखकर तो यही लग रहा था कि उसके ऊपर इन सब चीजों का को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था बल्कि जब ये बाइकर्स से यहां आकर विक्रांत को डराने की कोशिश कर रहे थे तब उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी थी क्योंकि वो भी पहले ऐसे ही सड़कों पर गुंडागर्दी किया करता था विक्रांत ने अपने दूसरे साइड में देखा तो वहां पर पहले से घायल पड़े लड़कों की बाइक खड़ी थी उस बाइक को देखकर विक्रांत का दिल फिर से बाइक राइडिंग का हो उठा उसने तुरंत ही वहा जमीन पर पड़े हुए एक हेलमेट को उठाकर उस लड़की को पकड़ा दिया आ जाओ आज बाइक राइड करते हैं और फिर जाकर विक्रांत के पीछे बाइक पर बैठ गई अच्छे से पकड़ लो वरना ये तुम्हारी लास्ट बाइक राइड बन रह जाएगी विक्रांत ने हंसते हुए कहा फिर सोलोनी ने विक्रांत को पीछे से जकड़ लिया अब तुम लोग यहाँ मॉडलिंग करने के लिए आये हो क्या पकड़ो साले को जल्दी मुझे इसको औकात दिखानी है इसकी जल्दी पकड़ो साले को जमीन पर घायल पड़े एक लड़के ने जोर से चिल्लाते हुए कहा पलक झपकते ही विक्रांत बाइक लेकर हाईवे पर आ चुका था और उसने बाइक का पूरा एक्सीडेटर घुमा रखा था रोड पूरी तरह खाली थी और सन्नाटे में उसकी बाइक हवा से बातें करती नजर आ रही थी तलोनी ने पीछे से विक्रांत को कसके पकड़ रखा था लेकिन अब तक उसके पीछे बाइकर्स की गैंग भी लग चुकी थी विक्रांत बीएमडब्ल्यू कंपनी की बाइक राइड कर रहा था और उसके पीछे पड़े बाइकर्स के पास भी काफी महंगी महंगी बाइक्स थी और वो एक्सपर्ट बाइकर्स थे ऐसे में कुछ ही देर में वो विक्रांत के पीछे महज कुछ मीटर की दूरी पर आ चुके थे विक्रांत को पता तो बाइकर्स उसे पकड़ लेंगे ऐसे में उसने स्पीड में चलते हुए ही अचानक से गाड़ी का हैंडल अपने दाइने साइड में घुमा दिया इसके साथ ही उसने पिछली ब्रेक पर भी जोर डाल दिया था उसकी बाइक का पिछला पहिया सड़क पर घसीटता हुआ चिंगारी फेंकने लगा और सेकंड भर में ही विक्रांत हाईवे छोड़कर एक संकरी गली में घुस गया इस वक्त काफी रात थी तो गली में सन्नाटा भी पसरा हुआ था विक्रांत के पीछे पीछे वो सभी बाइकर्स भी गली में घुस गए कुछ दूर तक चलने के बाद विक्रांत फटाफट एक गली से दूसरी गली में मुड़ता हुआ यहाँ चक्कर काटने लग गया उसके पीछे पीछे ये बाइकर्स भी घूम रहे थे अभी विक्रांत सीधे ही चल रहा था की उसे अपने सामने से एक बाइक आती दिखी वो भी बाइकर्स गैंग का ही कोई आदमी था जिसने यामा कंपनी की बाइक ली हुई थी वो विक्रांत की तरफ फुल स्पीड से बढ़ा चला आ रहा था विक्रांत भी बेखौफ होकर उसकी तरफ भागा जा रहा था और जैसे ही उन दोनों की टक्कर होने वाली थी विक्रांत ने बाइक को लगभग तीस डिग्री के एंगल में झुकाते हुए खुद के दाहिने तरफ की गली में मोड़ दिया और खुद की बाइक के पिछले पहिए से उस यामा के आगे का टायर पर धक्का मारते हुए आगे बढ़ गया यामा का बैलेंस बिगड़ उठा और वो जमीन पर धराशायी होकर गिर पड़ा